कोई भी तालीन किसी को सच्ची तरह से मिल नहीं सकती है जब तक उसकी डर वो सक्य और अहिंसा में है आज भले कोई उस चीज को माने या न माने लेकिन उसको तो यकीन है कि आदमी कितना भी पढ़े और बड़ा विद्वान बनता है किसी शास्त्र माने जाते हैं तो सब शास्त्र का जो ही वो कर ले भले संस्कृत का अभ्यास करे आरोग्य जो कोई भी विद्या है मानी जाती है उस विद्या को वो छोड़ते ही नहीं तक तो उन्होंने कर लिया लेकिन सच्ची विद्या है वो उन्होंने छोड़ दी और सच्ची विद्या के लिए इस संस्कृत में कह गया है की तो विद्या उसका नाम है जिसका तो विश्व को पढ़ने से और जिसके मुताबिक आचरण करने से आदमी को मुक्ति मिलती है तो मुक्ति को सर्व चीज में जितनी मोह की वस्तु है जितनी लोगों को बंधन में रखने वाली वस्तु है उसमें से मुक्ति तो किसी किसी जालिम के हाथ में हम आ गए से भी मुक्ति किसी तो जालिम ने एक लड़की को पकड़ ली है तो वहाँ से वो छूट जाती है तो वो भी मुक्ति विदेशी राज्य उसमें से मुक्ति पाते हैं तो वो भी मुक्ति लेकिन सब चीज में संसार की जितनी व्यथा है उसमें से मुक्ति पाना वो मुक्ति का का का बयान इसमें दिया है इसी का का नाम है वो जिसने लिया तो सब कुछ पाया लेकिन वो मुक्ति भी कैसे मिलती है वो तो कहना उसे क्या है। तो उस, उसका विषय ये चाहिए जिसकी जड़ सक्षम है और अहिंसा में नहीं है उससे वो विद्या है कहा भी पड़े और ऐसे एक तो हमारे पास बहुत पड़े हैं कि बहुत विद्वान तो बन गए लेकिन उनकी विद्या उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति में चला दी तो उनकी कमी बात हो जाती है प्रसिद्ध दृष्टान तो हमारे पास राम रावण का है कि रावण भी बड़ा विद्वान था वो कोई छोटा छोटा विद्वान नहीं था तो बड़ा भी विद्याभ्यास किया था तपश्चर्या भी से सब कुछ किया था, लेकिन और तो सब की सब उनकी प्रवृत्ति थी वो राक्षस और उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उसलिए उसका क्षय हुआ और राम तो आज राम तो आज भी दीजिए परमेश्वर ऐसा हमने मान रखा है तो जो राम की ओर हमको देख आता है वो तपश्चर्या वो सब तो इसका तो विद्या हमारा है मुख्य तो मुख्य है वो काम के लिए हमको सत्य और अहिंसा की आराधना करनी चाहिए मुखबरा